ध्यान और आध्यात्मिक जीवन भगवान नाम की महिमा संस्कृत का शब्द ध्वनि और शब्द दोनों का सूचक है वार्तालाप के समय हम वैखरी नामक शब्द के स्थूल रूप को ही सुनते हैं यह जीवा, स्वर स्वरतंत्री आदि की क्रिया से पैदा होता है इसके पीछे चिंतन क्रिया के द्वारा उत्पन्न होने वाला शब्द है यह मध्यमा वाक है विचार पुनः पश्यंती नामक और भी सूक्ष्मतर प्रक्रिया का परिणाम है और जो स्वयं परा नामक अव्यक्त शब्द ब्रह्म से उत्पन्न होती है अतः परा पराप्यंती और मध्यमा से होकर बैखरी तक मानव के मनोराज्य का विस्तार है हम अपने अंतर जगत के बारे में कितना कम सोचते हैं हम कितनी लापरवाही से सोचते और बोलते हैं चिंतन एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका उद्भव अव्यक्त आदि कारण से होता है अशुभ चिंतन का प्रभाव गहरा होता है और वह हमारे समग्र देह मन को प्रभावित करता है इसी तरह शुभ चिंतन हमारे व्यक्तित्व के गहनतर स्तरों को भी शुभ बनाता है सामान्य चिंतन में हम मन के आध्यात्मिक धरातल के विषय में अभिज्ञ रहते हैं लेकिन मन कहे जाने वाले विशेष विचार संकेतों के द्वारा उस मौलिक स्तर तक पहुंचा जा सकता है मंत्र के जप तथा उसके अर्थ की भावना से हम चेतना के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तरों पर पहुंचकर उच्च से उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त कर धन्य हो सकते हैं ठीक से जप करने से जड़ प्रतीत होने वाले शब्द जीवंत हो महान शक्ति संपन्न हो जाते हैं प्रत्येक मंत्र में यह शक्ति मन चैतन्य निहित रहता है जब उच्च आध्यात्मिक पुरुष मंत्र का जप करता है तो उसमें यह शक्ति संचारित हो जाती है और वह चैतन्य होता है जब वे वह मंत्र शिष्य को प्रदान करते हैं तो यह शक्ति भी उसमें संचारित हो जाती है विधिपूर्वक साधना करने वाले तथा पवित्र जीवन यापन करने वाले ही मंत्र की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं मन का शाब्दिक अर्थ है जो मनन द्वारा जीव का त्राण करे मननात्रे इति मंद बुद्धि वालों के लिए मंत्र केवल शब्द अथवा संकेत मात्र है लेकिन उच्च साधक की दृष्टि में वह गंभीर आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करने वाला महान शक्ति संपन्न घनीभूत विचार है मन के यथाथ जब से उच्चतम ज्ञान लोक और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है शब्द का अनुसरण करते हुए जोगी साकार ईश्वर का दिव्य दर्शन प्राप्त करता है और उसके बाद समस्त शब्दों का अतिक्रमण कर परमात्मा तक पहुँचता है मंत्र विभिन्न प्रकार के हैं गायत्री मंत्र अति प्राचीन और प्रसिद्ध मंत्रों में से एक है नमः शिवाय शिव जी का सबसे विख्यात मंत्र है नमो नारायणाय विष्णु का प्रसिद्ध मंत्र है हरे राम हरे राम आदि तथा श्री राम जय राम जय जय राम का जप लाखों हिंदू करते हैं उक्त सभी मंत्र असंख्य संतों के जीवन और अनुभूतियों से संबंधित रहे हैं विधिपूर्वक जप करने से प्रत्येक मंत्र साधक में एक विशेष प्रकार के स्पंदनों को पैदा करता है जिससे अंततों ध्येय देवता का दर्शन प्राप्त होता है तांत्रिक परंपरा में मंत्रों को सर्वसाधारण को नहीं बताया जाता गुरु से प्राप्त मंत्र को शिष्य गुप्त रखता है और अपने निकटतम संबंधी को भी नहीं बताता प्रत्येक तो मंत्र में बीज नामक एक विशेष अक्षर होता है जो तत्संबंधित देवता का की शक्ति का प्रतीक होता है ऐसी मान्यता है कि बीज से देवता की सृजनात्मक शक्ति हम में जागृत होती है जप की शक्ति मन की मंत्र की शक्ति उच्चतम अधिकारियों में ही प्रकट होती है अपने देह त्यागने के कुछ दिन पूर्व एक दिन श्री रामकृष्ण ने काशीपुर उद्यान भवन में अपने शिष्य नरेंद्र को राम मंत्र से दीक्षित किया स्वभावतः महान आत्म संयम स्पन्द सम्पन्न नरेंद्र में इससे आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ इस बार उनकी भावावस्था हो गई और वे भगवान का राम राम नाम उत्तेजित और उच्च स्वर से जपते हुए भवन का चक्कर लगाने लगे उनकी भाग्य चेतना प्रायलुप्त हो गई तो और उन्होंने सारी रात इसी तरह बिताई जब श्री रामकृष्ण को इसकी सूचना दी गई तो उन्होंने केवल इतना ही कहा उसे जो ही रहने दो कुछ समय बाद वह सामान्य हो जाएगा कुछ घंटों बाद नरेंद्र सामान्य हो गए प्रत्येक शब्द हमारे मन में उठ रहे किसी भाव अथवा इच्छा को व्यक्त करता है मंत्र मानव की आध्यात्मिक स्प्रियाओं का द्योतक है जिस प्रकार बोला या सुना गया एक सामान्य शब्द हमें किसी भाव अथवा कामना के विशेष को पैदा कर सकता है उसी प्रकार मंत्र हमें प्रसुप्त आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को जागृत कर सकता है इन प्रसुप्त आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्तियाँ किसी एक सांस्कृतिक विषय के लोगों में एक तरह की होती है अतः प्रत्येक संस्कृति विशेष के लोगों के अपने विशिष्ट मंत्र या पवित्र शब्द प्रतीक होते हैं विधिवत जप करने पर ये अपने विशिष्ट मंत्र या पवित्र शब्द प्रतीक होते हैं विधिवत जप करने पर ये मंत्र उन आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को जागृत कर देते हैं जो अधिकांश लोगों में आवृत आवृत पड़ी रहती है जब का उद्देश्य मानव की विस्मृत आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को जगाना है प्रत्येक साधक का एक इष्ट देवता एक मंत्र और चेतना का एक निश्चित केंद्र होना चाहिए उसे सदा चेतना के इस केंद्र को पकड़े रहना चाहिए जब कई प्रकार से किया जा सकता है साधक जोर से उच्चारण करके मंत्र जब कर सकता है कम से कम इतने जोर से कि वह स्वयं उसको सुन सकें यह वाचिक जब कहलाता है अथवा वह ओठों को हिलाते हुए मुँह ही मुँह में बोलकर कर जप कर सकता है ऐसा जप उपांशु कहलाता है तीसरी विधि बिना जीवा और कोठों के हिलाए मन ही मन मंत्र का जप करना है ऐसा धनी रहित जप मानसिक कहलाता है मानसिक जप निश्चित रूप से श्रेष्ठतम है लेकिन जिन्हें वह कठिन लगे वे अन्य दो विधियों से जप कर सकते हैं अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक को जप करते समय अपने चेतना के केंद्र को पकड़े रहना चाहिए विश्व के धर्मों में जप का स्थान अपने प्रभु भगवान का नाम व्यर्थ में ना लो बाइबल के इस निर्देश और ईसा द्वारा व्यर्थ जप की निंदा की अनेक व्याख्याएं हो सकती है कैथोलिक ईसाई लोग मेरी की स्तुति का जप करते हैं के लिए जप माला का उपयोग करते हैं परंतु सामान्यतः ईसाई धर्म में भगवान नाम के जप के बदले अनुनयपूर्ण प्रार्थना पर अधिक जोर दिया गया है लेकिन ग्रीक रूढ़िवादी ईसाई संप्रदाय का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि वहाँ हिंदू धर्म के जप से मिलती जुलती एक प्रकार की बार बार की गई प्रार्थना को बहुत महत्व दिया गया है मध्य युग के ग्रीक संत ईसा मसीह की प्रार्थना नामक एक सरल सूत्र फार्मूला के जप को एक विधि विशेष में पारंगत हुए थे द ने आफ पिलग्रिम नामक लोकप्रिय पुस्तक में इस विधि का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है ईसा मसीह की अतिरिक्त निरवच्छिन्न प्रार्थना का अर्थ निरंतर व्यवधान रहित ईसा के पवित्र नाम का ओठों से आत्मा में हृदय में जप उच्चारण करना है यह कार्य सदा सर्वदा सभी स्थानों पर सभी कार्यों में रत रहते हुए यहाँ तक कि निद्रा में भी उनके निरंतर सानिध्य को मानसिक कल्पना तित्र अंकित करते हुए तथा उनकी कृपा की याचना करते हुए किया जाना चाहिए यह प्रार्थना इन शब्दों में की जानी चाहिए प्रभु ईसा मसीह मुझ पर दया करो इस्लाम में सूफी संत अल्लाह अथवा अली के नाम के जप का प्रयोग आध्यात्मिक जागरण के लिए सदियों से करते रहे हैं 12वीं सदी के महान मुसलमान धर्माचार्य अल-गजाली के धर्म संप्रदाय में अनुयायियों को निम्न निर्देश दिए जाते थे साधक एकांत में अकेले बैठे और ध्यान रखें कि परमात्मा के अतिरिक्त और कोई विचार उसके मन में ना आने पावे इस तरह एकांत में अकेले बैठकर कर जीवा से बह अल्लाह अल्लाह निरंतर उच्चारण करना बंद ना करे और मन को उसी में लगाए रखे अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जब जिहवा का चलना बंद हो जाएगा और ऐसा प्रतीत होगा मानो शब्द उससे अपने आप प्रवाहित हो रहा है वह इसमें उस समय तक लगा रहे जब तक जिहवा का हिलना पूरी तरह बंद न हो जाए और वह पाए कि उसका मन उसी चिंतन में लगा हुआ है वह इस प्रक्रिया में तब तक और लगा रहे जब तक शब्द का रूप और उसके अक्षर मन से दूर न हो जाए और मन से मानो चिपका हुआ उससे अभिन्न रूप में केवल भाव रह जाए इसके बाद केवल भगवान उसके समक्ष जो प्रकट करेंगे उसके लिए प्रतीक्षा करने के सिवाय और कुछ करनी नहीं रहता इस पद्धति का अनुसरण करने पर परम सत्य की ज्योति निश्चित रूप से उसके हृदय में प्रकाशित होगी बौद्ध धर्म में नैतिक जीवन और ध्यान को अधिक महत्व दिया गया है लेकिन महायान बौद्ध शाखा के कुछ संप्रदायों में विज्ञान के उपाय के रूप में भगवन नाम के जप का विधान किया गया है जापान के शिन नामक सर्वाधिक लोकप्रिय बौद्ध संप्रदाय में साधक नमो अभिताभ बुद्धाया जो जापानी भाषा में नमो अमिडा बुजु होता है मंत्र का निरंतर जप करता है सुखावती व्योह सूत्र की टीका में निम्न अंश है अमिडा के नाम का पूरे मन से चलते फिरते उठते बैठते सोते केवल जप करते रहो और एक क्षण के लिए भी उसे बंद न करो यह कार्य निश्चित रूप में से मोक्ष तक ले जाता है क्योंकि यह अमिडा बुद्ध की मूल प्रतिज्ञा के अनुरूप है सुरंगम सूत्र नामक एक अन्य शास्त्र में कहा गया है अमिताभ बुद्ध के नाम के जप की साधना का लाभ यह है जो भी अमिताभ बुद्ध के नाम का वर्तमान अथवा भविष्य में जप करेगा वह अमिताभ बुद्ध का अवश्य दर्शन करेगा और उससे कभी पृथक नहीं होगा जिस प्रकार इत्र के निर्माता की सहवास करने वाला उसी सुगंध से ओतप्रोत हो जाता है उसी प्रकार अमिताभ के इस संग से वह अमिताभ की करुण करुणा से सुवासित हो जाएगा और बिना अन्य किसी उपाय के प्रबुद्ध हो जाएगा